शांति शांति योग दर्शन की 106वीं कक्षा योग दर्शन के तृतीय पात विभूति पात का इक्यावनवा सूत्र पिछली कक्षा में चल रहा था उसका कुछ भाष्य हमने देखा था तो पिछले पार्ट में से को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी जी सूत्र संख्या जी। यहां पर जय की सिद्धि बताई है इसमें स्वरूप के विषय में प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ है स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य सामान्य विशेषयोग तो बुद्धि सत्व का जो सामान्य और विशेष है उसका जो अयुत सिद्धा वय भेदानुगत समूह रूप जो द्रव्य है उसी को ही इंद्रिय कहते हैं ऐसा कह रहे हैं पर, लेकिन इंद्रिया तो वैसे अहंकार से बनती हैं ऐसा से बनती है ठीक है, है लेकिन बुद्धि सत्व उससे यानी महतत्व से फिर अहंकार बनता है और अहंकार से फिर परंपरा से इन्होंने बुद्धि सत्व का यहाँ पर लिखा है इससे कुछ लोग अहंकार भी लेते हैं यहाँ पर संख्या के अनुसार बुद्धि तत्व तो मतलब अहंकार का रहना है और नहीं तो परंपरा से ही मानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास इसके लिए अहंकार के लिए तो फिर आगे अस्मिता है, ते आ, ये रूप, ये है। अस्मिता तो उसको ठीक है उसका वो कारण हो गया सूक्ष्म रूप हो गया और स्वरूप में स्वरूप में मतलब यहां बुद्धि सत्व को सीधा नहीं कहना चाह रहे बुद्धि सत्व से ये बने हैं सत्वर से सत्वर के जो की प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील है ऐसे तत्वों से ये बना है तो ये भी इन्हीं गुणों वाला है यही इसका स्वरूप प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति इसको और ये अनेक इनके इनके अयुत सिद्धावय भेद से बना हुआ है यानी एक द्रव्य है ये एक कार्य द्रव्य है एक द्रव्य है इसमें ये ये गुण होते हैं बस तो इस रूप में इसका स्वरूप आएगा ओम आचार्य जी इसमें एक और प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर ग्रहण है ग्रहण को इन्होंने कहा कि शब्द आदि में जो इंद्रियों की वृत्ति है वो ग्रहण है हाँ। ये स्थूल, फिर इससे थोड़ा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं मतलब स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म को बताते जा रहे हैं, हाँ। तो इस दृष्टि से भी अगर देखें तो ये जो अस्मिता है वो स्वरूप की अपेक्षा स्थूल है लेकिन उसको पहले बताया तो उस तरह से नहीं है बुद्धि सत्व जो है ना स्वरूप में बुद्धि को नहीं बताना चाहते मुख्यता से बुद्धि सत्व के जो जो कि सामान्य विशेष से युक्त है उसके युद्ध सिद्धाव अयुत सिद्धावय भेद से अनुगत जो समूह है वो द्रव्य इंद्रिय है इंद्रिय एक द्रव्य है अनेक अवयवों से मिलकर के बना है प्रख्या प्रवृति स्थितिशील है बस इस रूप में ही इसको लीजिए अब जो लिखा है उसमें क्या कर सकते हैं जो क्रम लिखा हुआ है जैसा लिखा है वो है ठीक है आचार्य जी एक दूसरा पचासवें सूत्र में इसमें भाष्य में सबसे कैवल्यम बोल के लिखा हुआ है उसके बाद में तदेशा गुणान मनसी कर्म क्लेश स्वरूपेण अभिव्यक्ता तो इसमें आपने कहा था कि ये जो कर्म होते हैं तो वो चित्त में ही वो रजो, रजो सत्व गुण रजोगुण तमो गुण में कुछ ऐसी आकृति बन जाती है किसी भी कर्म की तो उसी रूप में वहां पर संचित रहते हैं तो इसको थोड़ा विस्तार से बताने देखिये कर्म इत्यादि जो भी मन में है मन में कुछ छाप पड़ रही है इतना तो है और मन बना हुआ है सतुरा से अब उसमें ऐसा क्या हो गया कि ये छाप पड़ गई अब हम जैसे कागज पे लिख देते हैं वो तो एक लिखावट होती है ऊपर से हम किसी नया द्रव्य को नए द्रव्य को यानी शाही को उसके ऊपर अंकित करते हैं और वहां कुछ लिखने में आ जाता है ऐसा तो चित्त जो सत्वरस्तम से बना है वहां ऐसा क्या होता है कि अंकन होता चला जाता है कर्माशय का अंकन है संस्कारों का अंकन है और फिर जब भोग होते हैं सुख दुख होते हैं तब वहां पर क्या होता है तो वो सारा का सारा सत्वरस्तम के अंतर्गत ही होता है उस बात को यहां कहना चाहते हैं कि इन गुणों का कैसे गुण है जो मन में क्लेश कर्म विपाक के स्वरूप से अभिव्यक्त हुए हैं सत्वर तो वहां पर पहले से थे अब वो इस रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं कि उनसे कर्माशय की प्रतीति हो रही है कि ये इसका ये, ये कर्माशय है उसकी लिखावट ही कुछ ऐसी है कि सत्वर स्तंभ का कुछ विशेष प्रकार का उभार वहां पर अभिव्यक्ति हो रही है उससे पता लगता है कि ये यह, यहां पर ये ये कर्म हुए हैं इसके विपाक में भी जब अनुभूति होती है सुख दुख की अनुकूलता प्रतिकूलता की वहां भी सत्वर स्तंभ का कुछ विशेष प्रकार का उभार होता है वो कहलाएगा और संस्कार भी जब बने हैं छबी बनी है हम जो पिछली स्मृति कर लेते हैं सब चीजों की पांचों विषयों की शब्द स्पर्श रूप की घटना की इस में की देश और काल निमित्त ये सब भी जुड़े हुए रहते हैं ये सारी चीजों की जो हम स्मृति करते हैं वो वहां क्या हो रहा है तो वहां भी वो सत्वरस्तम का ही की ही एक प्रकार की अभिव्यक्ति है संस्कार रूप में है तो संस्कार से वृत्ति रूप में आ रहे हैं तो हो सब कुछ सत्वर ही रहा है वो कुछ अतिरिक्त नहीं है जैसे कि बादल में हम ऊपर देखें जब छोटे मोटे बादल होते हैं या घने भी होते हैं तब तो उसमें कभी ये रंग रूप दिखाई देता है कभी वो रंग रूप दिखाई देता है कभी ये आकृति दिखाई देती है कैसे बनती है वो उसमें कोई जाकर के चित्रकारी करता है लेखन करता है कोई कुछ नहीं करते होता क्या है वहां पर भाई भाप के कण है जल के कण है छोटे छोटे उसकी मोटी परतें हैं हवाएं चल रही है कहीं कोई तेजी से इधर चला जाता है कहीं यहां हल्का चला जाता है कभी विपरीत भी चलती रहती है ऊपर अलग और नीचे अलग और कोई थोड़ा स्थिर है और कोई ऊपर है कहीं तेज हवा चल रही है अलग अलग परतों में और उन भाप के कणों में ही ऊंचा नीचापन होने से इकट्ठे होने से हमारे को अलग अलग रंग रूप आते रहते हैं कुछ अंतर पड़ता है क्या उसमें उन्हीं की तो अभिव्यक्ति है वो कुछ ऐसे ऐसे होते रहते इसी तरह से आप यूं समझिए कि वो एक आजकल वो चित्र वगैरह आते ना वो दूरबीन में लगा के बच्चों को दिखाते हैं गोल गोल जिसमें पहले चूड़ियों के टुकड़े डाल देते थे वो अलग अलग रंग के और उसको घुमाते जाओ हर बार नया नया नया नया चित्र डिजाइन आता रहेगा कुछ न कुछ इसी तरह कुछ आजकल वो भी चक्के भी आते हैं जिसमे यूं यू घुमाओ हर बार कुछ ना कुछ, ना कुछ नया, नया नया नया नया आता रहेगा उसी में से आता रहेगा अलग से कुछ नहीं हो रहा है उसी में ही बस वो ऐसे बदल रहे हैं कि अलग अलग अंकन होता चला जा रहा है विशेष प्रकार का वो स्थिर होता है ये स्थिरता को प्राप्त रहता है तो सतुर स्तंभ में ही ऐसा परिवर्तन होता है एक वो और स्लेट आपने देखी होगी बच्चों की पहले अभी भी पता नहीं आती होगी एक होती है जो नीचे काला काला होता है उसके ऊपर एक मैजिक वो मैजिक स्लेट कह लो उसको जादुई उस पर एक प्लास्टिक की पन्नी रहती है और एक होता है उससे दबाते हैं तो दबाते हैं तो नीचे जो नरम रहता है वो उतना भाग चिपकता चला जाता है उसमें और वो दिखने लग जाता है कि भाई ये लिखा हुआ है फिर उसमें एक डंडा सा होता है उसको यू खींच देते हैं वो मिट्टी है मिट, है क्या वो पर, उसकी परत को उससे अलग हो जाती है तो सामान्य हो जाता है फिर उस पर लिख दो फिर वैसा क्या वैसा हो जाता है तो इसमें कुछ नई चीज तो नहीं डाली जा रही है जो है उसी में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ ऐसी अभिव्यक्ति हुई जो वहां पर लेखन हो गया तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मन के अंदर संस्कार बनते हैं तो कैसे बनते हैं अभी तक सामान्य क्या सुनते हैं हम कोई छाप पड़ती है छाप पड़ती है तो छाप जैसे कि कपड़े के ऊपर कोई छापा मार दे रंग करते हैं ना छापा होते हैं अलग अलग सांचे करके रंगाई करते हैं ऐसे ऊपर से कोई एक इंप्रेशन है है तो इंप्रेशन ही छाप है लेकिन वो छाप बाहर से कोई चीज आकर के वहां लग गई चित्रकारी जैसा कुछ हो गया ऐसा है क्या है वहां पर कर्माशय बना हुआ है तो वो कर्माशय कैसे बना हुआ है संस्कार छपे हुए हैं तो कैसे हैं? संस्कारों से जब वृत्तियां उठती हैं तो वहां क्या होता है आखिर इसी तरह से भोग जब होते हैं तो क्लेश कर्म विपाक और साथ में वृत्तियों को भी ले लीजिए ये जो इतनी सारी चीजें मन में होती रहती है वो हो कैसे रही है तो कही गुणों की अभिव्यक्ति और अन बस यही होता रहता है गुणों की अभिव्यक्ति होती है एक दृष्टि से कहा लेकिन कुछ की अभिव्यक्ति हुई बाकी अन अभिव्यक्त है कुछ ऐसे अभिव्यक्त हो गए कि बस लिखने में आ गया बस वैसा क्या वैसा हो गया अब वो झुके तुम स्थिर हो गए कुछ क्रियाशील होते हैं जैसे कि वृत्ति के रूप में वो भाग ऐसा है जो चलता रहता है बदलता रहेगा बदलता रहेगा कभी ये उभार कभी वो उभार कभी इसकी स्मृति कभी उसकी स्मृति और जो स्थायी संस्कार पड़े हैं वहां कुछ स्थिर स्थिर चीजें हैं जो कि बदलती नहीं होंगी और कर्माशय भी है वो स्थिर है तो वो स्थिर बन गया जब तक भोगा नहीं जाता फिर वो हटता होगा तो हटता है तो ये जो सारा वहां अंदर हो रहा है वो कैसे हो रहा है गुणों की अभिव्यक्ति है इसीलिए यहां पर कहा गुणान मनसी कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्ता चरितार्थता गुणानाम चरितार्थता गुणा कहना तो यही चाह रहे हैं लेकिन प्रसंग प्रसंगवशात विशेष विशेषण देते हुए एक वो बात बता दी इन्होंने जो कि मन में संदेह रहता है इस विषय में और कही नहीं मिलेगा ये एक पंक्ति हमारे को संकेत दे रही है कि अंदर चित्त में क्या होता होगा इन सब चीजों के लिए अब वो तो चित्त छोटा सा है अब उसी में बनता रहता है बिगड़ता रहता है क्या होता है ऐसा समझ में आता है सूत्र संख्या 45 के भाष्य में जो ये अंतिम पंक्ति है आकाश के विषय में तो हर जो भूतों के विषय में ऐसा बता रहे हैं कि जो उनका जो धर्म है उसके विपरीत योगी स्थिति बना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आकाश का जो धर्म बताया जा रहा है उसके अनुरूप इसकी स्थिति बन रही है तो ये, ये भी उसके विपरीत है कैसे जी थोड़ा सा इस पर? देखो आकाश का कुंड क्या है अनावरण उसमें कैसा हो जाता है वो आवृत बिल्कुल विपरीत है बिल्कुल विपरीत है जो न ढका जाता हूँ ढक नहीं सकता लेकिन वहां पर वो भी ढका ढकने में आ जाता है छुप जाता है जिससे छुप नहीं सकता उससे भी छुप जाता है जैसे कि अभी वायु है हम एक दूसरे को देख सकते हैं खुली जगह है इसमें भी इस वायु का ऐसा उपयोग कोई कर ले कि वो ना दिखे विपरीति है ये भी और कुछ ओम अच्छा जी चौबा जिसमेजुमे चौहान में चौवालीस वर्ष वर्ष और में, हाँ। हाँ, एक जैसा है एक है। अन्व, अन्व, अन्व, एक जैसा जैसा है है ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि भूत और इंद्रियां दोनों वैसे ही बनी है उसमें एक रूपता है अधिकरण अलग रहेगा यहाँ पर भूतों के अंदर अन्वय और अर्थवत्ता देखेगा वो और पीछे से जोड़ करके और इधर इंद्रियों के अंदर देखेगा तो मूल प्रकृति से जो बनते हैं अहंकार के बाद में 11 इंद्रियां एक तरफ बनती हैं और पांच तन एक तरफ बनती हैं दो विभाग हो गए ना तो भूत जय में यहां पर वही अर्थवत्ता और अन्वय देखेगा और इंद्रियों के संदर्भ में भी वो ही देखेगा जुड़े हुए हैं दोनों से पूछिए ओम अच्छा जी सूत्र संख्या उनचास में इसमें जो सूत्र के प्रारंभ में लिखा है सत पुरुष अन्यता ख्या इसका मतलब सत और पुरुष को अलग अलग देख लेना हाँ। तो इसकी जगह हम अस्मिता का भाव यूज कर है सकते हैं अस्मिता का भाव अस्मिता का अभाव अस्मिता का अभाव ऐसा हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अस्मिता वही तो है दिग्धर्शन शक्ति हो एकात्मता एवं अस्मिता एकात्मता एकात्म इव एकात्मता एव नहीं एकात्मता इव वो संधि है ए होता तो एकात्म ये हो जाता ये प्राय त्रुटि होती है दर्शन पढ़ो के प्रवचनों में भी देखिए ऐसा हो जाता है क्योंकि तो ए है वहां पर उसको एवे ही पढ़ देते हैं इव है वो ठीक है पूछते हुँ। हुँ। अच्छा जी पैंतालीसवे सूत्र की अंतिम पंक्ति जी अनावरण जोस में आया है अनावरण ये बात हुई हाँ इसमें क्या है? ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई कि सिद्ध जो है तो सिद्ध को तो दृश्य होगा ही वो सिद्धों से कैसे आवृत हो जाते हैं देखो तो पहले तो दो भाग है इसके देखिए अनावरणात्मक जो आकाश है आकाश का स्वरूप ये है कि वो आवरण नहीं करता है दूसरों को रखता नहीं है लेकिन उसमें भी वो भवती आवृत का है आकाश में भी वो आवृत वाला हो जाता है यानी आकाश का उपयोग करके भी वो आवृत हो जाता है यू समझ लीजिए वैसे तो हम जो आवरण वाली चीजें है जो पार जिनमें पार पार नहीं देख सकते उनसे हम आवरण करते हैं दीवार है वस्त्र आदि इससे हम आवरण करते हैं लेकिन जिससे आवरण नहीं हो सकता उसमें भी वो आवृत रह जाता है दूसरों को दिखाई नहीं देता दूसरों को दिखाई न देना यही तो आवरण है तो जहां और कोई आवरण नहीं हो फिर भी वो अपने को छुपा सकता है तो अनावरण आत्मके अपि आकाशे भवती आवृत का है वो ऐसा हो जाता है जैसा का उसका शरीर ढका हुआ दूसरों को दिखेगा ही नहीं यहां कोई ऐसा व्यक्ति है अंतर्धान जैसी स्थिति दूसरों को दिखाई नहीं देगा और ये कैसा होगा सामान्य मनुष्यों का तो हो गई सिद्धा नाम अपनी अदृश्य भवती जो अन्य सिद्ध लोग हैं अन्य जिन जिन्होंने योग की सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं उनके लिए भी अदृश्य हो जाता है वो भी आगे उसको परेशान नहीं करते सिद्ध भी उसके दर्शन करने आने लगते हैं और बड़े बड़े लोग आने लगते हैं लेकिन कई बार बड़े बड़े लोग आना भी एक समस्या बन जाती है किसी किसी के पास कोई बड़ा व्यक्ति कभी कभी आए तो अच्छा लगता है कि भाई बड़ा व्यक्ति आया ये आया और कहने सुनने को बहुत रहती हैं कथाएं टाइम पास बहुत अच्छा होता है कि वो आए थे और ऐसे आए थे और मेरे घर आए थे इत्यादि ये बोले थे और ये। वो बहुत अच्छा लगता है लोगों लेकिन लोग अगर अधिक होने लग जाए तो वो सिद्धों को भी और खास तौर से बोले इनसे ये नहीं आए सामान्य व्यक्ति आ जाएगा तो ठीक है ये विशेष व्यक्ति नहीं आने चाहिए विशेष व्यक्ति के लिए उसको फिर विशेष व्यवस्था करनी होती तो कई बार ऐसा हो सकता है तो ये सिद्धों को से भी आवृत हो जाता है सिद्ध भी सिद्धों को भी दिखाई नहीं देता कोई समस्या होती होगी सिद्धों से ज्यादा आ जाए सिद्ध तो होता है जब बड़े लोग ज्यादा आ जाते हैं बार बार आते हैं तो क्योंकि वो जब भी आएंगे वो कुछ पूछेंगे जब भी आएंगे वो कुछ टोकेंगे ये करते हो ये नहीं करते हो ये करते हो ये नहीं करते, करते, करते हो क्या पढ़ा है क्या किया है तो वो थोड़ा व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है तो ऐसे नहीं हाँ सामान्य व्यक्ति आएगा वो तो क्या पूछेगा मेरे को वो तो अच्छा ही अच्छा बोलेगा तो कई बार जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनसे भी बचने का भाव रहता है तो सिद्धों के के प्रति भी वो अदृश्य होना चाहता है कोई समस्या होगी तो सिद्धा नाम अपनी अदृश्यो भवती आपका सिद्धों से क्यों छुपेगा वो तो उसमें ऐसा कारण हो सकता है कई बार दानदाताओं से भी बचना पड़ता है अभी तो सभी चाहते हैं दानदाता है दानदाता से मिलें लेकिन कभी ज्यादा होने लग जाता है तो व्यक्ति को दानदाताओं से भी बचना पड़ता है जैसे उपदेश देने वाले से बचना पड़ता है कि उपदेशक कभी कभी आता है ठीक है फिर ज्यादा आने और हमेशा उसी के घर पे ठहरने लगे तो वो पहले बहुत श्रद्धा रखता था करता था चाहता भी था लेकिन उपदेशक भी सोचेगी हाँ इस परिवार में सबसे ज्यादा अनुकूलता है रहने की भोजन की आदर समान वो इस कारण से वो हमेशा वहां जाने लगे समस्या खड़ी हो जाएगी ठीक है उनमें बहुत आदर श्रद्धा है कभी गए और फिर कभी भले ही थोड़ी सी उससे कम है थोड़ी कम है अधिक कम है बदल लेना चाहिए उपदेशकों के लिए हित करे और उनके लिए भी हित करें उनके मन में भी श्रद्धा भाव अधिक बना रहता है जैसे कि संस्थाओं में भी होता है और भी ये लोक में भी होता है जो कार्य करता है उस पर और और कार्य आता जाता है ज्यादा ज्यादा आता है ना वो कार्य अच्छा करता था उस पर और कार्य आ गया वो कर्तव्यनिष्ठ है करना चाहता है अच्छा करता है फिर उस पर जब बार बार आता है बार बार आता है तो क्या होता है फिर वो विमुख होने लग जाता है बोले कि ये मेरा गुण है। <laughs> मेरे लिए अवण बन गया ये लोग जो है दूसरे ये तो सरलता से देखते हैं इनका तो आलस्य है ये तो दूसरे को करते हैं ये देख नहीं रहे कि व्यक्ति बोले नहीं जी आप बहुत अच्छा करते हो आप संभालो नहीं आप अच्छा करते हो आप संभालो ये तो प्रशंसा कर रहा होगा लेकिन वास्तव में वो अपने प्रयत्न से बच रहा होता है वो नहीं चाहता कि मैं दूसरे को दू वो ये नहीं देख रहा कि ये इसके पास ज्यादा कार्य हो रहा है बोले नहीं आप सबसे अच्छा करते हो सारा काम एक ही व्यक्ति कर ले तो मेरे साद जी भी सुना रहे थे प्रभात आश्रम में थे तो पुस्तकालय भी वही संभाला है कर्मचारियों के लिए भी वही संभाला है गौशाला है जो भी अच्छा कार्य करने लगता है उसमें तो उसको लगता है कि ये तो मेरा जो गुण था वो मेरा अवगुण की तरह से हो गया मेरे को जो लाभ होना चाहिए था ये तो उल्टा हानि होने लग रही है मेरे को अब दूसरे आके प्रशंसा करें बार बार कि आपके यहाँ घर पे सबसे अच्छी सुविधा है आप बहुत अच्छा भोजन कराते हैं और वो प्रशंसा उसको एक दो बार तो अच्छी है बाद में वो प्रशंसा उसको कष्ट देने लगती है कि भले यही तो कारण है इसलिए ये बार बार मेरे पास आ जाते फिर मेरे को छुट्टी छुट्टी लेनी पड़ती है मेरे को इनको छोड़ने जाना होता है कोई आता है तो फिर उसके समान मान सम्मान भी रखना होता है कार्यालय में विरम्ब होता है बच्चों को नहीं समय पर पहुंचा सकते गृहस्थियों की अपनी दस समस्या है पर बहुत से उपदेशक हैं, ये प्रचारक हैं, वो इस बात को नहीं समझते वो श्रद्धा देख के आ जाते बोले तो आप मैं पिछली बार भी आया था तो आपने आते ही मेरे को दान दे दिया था जितना मैंने कहा था उतना दान दे दिया था अब वो बार बार उसी के पास में जा रहे, है तो भाई किसी का ये गुण है तो उसका ये मतलब तो नहीं किया बार बार उसके पास में जाओगे तो कई बार अच्छे भी दानदाताओं से भी बच लेना चाहिए उपदेशकों से भी बच लेना चाहिए और कोई हमारे से बच रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए हम लोग जो उपदेशक होते हैं बोले तो उस दिन तो बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा था बाद में आज कैसे ऐसा हो गया भी उसकी अपनी दस मजबूरियां होती है घर गृहस्थी वाले हम उसको ले ले तो कई बार थोड़ा बचा जाता है तो ऐसे सिद्धों से भी सिद्धो उसकी सेवा में आते हैं बताते हैं तो कई बार थोड़ा सा बड़े लोगों से बचना भी होता है विशेष लोगों से बचना भी होता है ठीक है और तो कुछ यहाँ लिखा नहीं है मेरी समझ से जो मेरे को समझ में आया वो मैंने रखा कि ऐसा होता है आप मानसिक रूप से देख सकते हैं ऐसा सभी कार्य में सभी क्षेत्रों के अंदर ये होता है और फिर वो बचने लगता है व्यक्ति फिर फिर हमें बाद में बुरा लगता है कि ये पहले तो ऐसा था आप धीरे धीरे गलत संगत तो लग गई है इसको किसी और का प्रभाव आ गया ये पहले तो बहुत अच्छे ढंग से बोलता था अपनी वो कुछ और कारण ढूंढता है मैं ही खुद कारण बन रहा हूँ ये उसको पता ही नहीं लगता है ठीक है और किसी कुछ ओ पैतालीसवीं सूत्र में जो सातवी और आठवीं सिद्धि आई थी उन दोनों में भेद कैसे देखेंगे और उदाहरण भी कैसे कैसे घटाएंगे तो अपनी इच्छा से है कि जैसा वो चाहता है वैसा कर लेता है प्रकृति वो उसके वश में हो जाते हैं और अन्यों के द्वारा वो वश में नहीं आता है अच्छा ईशी तृत्व तेषाम प्रभाव अप्ये व्यूहानाम इष्टे तो ये तो ठीक है ये तो अलग है ही कि ये इनके उत्पत्ति और व्यूहन इनके नाश में समर्थ हो जाता है बस केवल इतना निर्माण से संबंधित निर्माण संरचना और उसका विनाश विघटन जैसे कि कोई लकड़ी का कार्य करता है तो कुछ भी लकड़ी को जोड़ के बना देता है और हटाकर देता है तो तोड़ देता है निर्माण और उसका ध्वंस ऐसे वस्त्र आदि और इन्हीं अन्य चीजों के घर आदि पे जैसे लगता है ऐसे भूतों का ये हो गया और दूसरा कि ये प्रकृति यानी भूत तो उस आदमी के लिए उसी रूप में जैसा उसको चाहिए उस रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं अनुकूलता से अनुकूलता से प्रस्तुत हो जाते हैं जैसा वो चाहता है वैसे हो जाते हैं अब हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं हम जो खाते हैं तो सबको तो सब चीजें अनुकूल नहीं आती हैं प्रतिकूल हो जाती हैं तो ऐसी स्थितियों में देख लीजिए कि वो जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा उसको प्रतिकूल नहीं पड़ेगा अनुकूल हो जाएगा एक मैं मोटा स्थूल उदाहरण दे रहा हूं ये भूतों के स्तर पर ऐसा ही शरीर में पंचमहाभूत है पंचमहाभूत हैं सत्वर स्तम है अब वो जैसा उसको चाहिए वैसा जब उसको सोना है तो सोलेगा स्थूल तो उदाहरण दे रहा हूँ ये मत कह देना कि ये तो हर कोई व्यक्ति कर लेता है इस गुणों के स्तर पर कि वो सत्वर स्तंभ को ले लीजिए भूतों को ले लीजिए जिस महाभूत की दिखता है वैसा हो जाएगा जब तो हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं जो हम ना चाहते हो तो भी होती रहती है आजकल कैंसर का बहुत हो रहा है वो कोशिकाएं इस तरह से विभाजित होने लगती है कि अति हो जाती है और विकृत हो जाती है और रोग का रूप ले लेती है अभी हमारे नियंत्रण में नहीं रहा ना हालांकि अभी भी नियंत्रण में नहीं है वो तो प्रकृति की व्यवस्था है ईश्वर की व्यवस्था है कोशिकाएं ठीक विभाजित तो होती हैं बनती रहती हैं लेकिन वो फिर अनियंत्रित हो जाती हैं वो कैंसर का गांठ का रूप ले लेती हैं और फिर फैल जाती है, और ये सब हो है तो ये वो अपने में नियंत्रण रख सकता है ये भी स्थूल है इससे भी और सूक्ष्म स्तर पर जा सकते हैं कोशिकाओं के अंदर आजकल ये बहुत कहा जाता है फ्री रेडिकल्स ये सब नाम लिए जाते हैं कि कुछ ऐसे चाय पचय जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म हम उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बनती रहती हैं वो ऑक्सीजन से युक्त होते हैं ऐसे आणवी स्तर पे वो होता रहता है ऐसी संरचनाएं बनती हैं और फिर उसको आजकल ऐसी औषधियां दी जाती हैं या वो बोले कि ये उसको दूर करती हैं उनको हटाती है उसका समायोजन करती है यानी कोई भी कार्य होता है तो थोड़ा मल रूप चीजें पैदा हो जाती है गंदगी होती है उसकी सफाई कर देती है ये। ऐसी औषधियां दी जाती है चिकित्सा की जाती है तो जैसा हम नहीं चाहते वैसा भी होता रहता है किसी में अधिक होने लग जाता है अब किसी के गुर्दों के अंदर पथरी बनने लग जाती है अब खाना पीना तो एक जैसा चल रहा है लेकिन किसी के बनती है किसी के नहीं बनती है उसकी शरीर की संरचना ऐसी हो गई है गुर्दे उसके ऐसे हैं कि वहां पर वो इकट्ठा होने लग जाता है तो ऐसे और ऐसे और भी सूक्ष्म स्तर पर चले जाइए कि वो जैसा चाहता है वैसा उसका उपयोग होता है यानी वो हितकारक हो जाता है वो चाहता है वैसा कर लेता है वृद्धावस्था के अंदर मान लीजिए बाल सफेद हो रहे हैं इत्यादि जो लक्षण आ रहे हैं अब वो चाहे तो, तो रोक ले उसको ये भी तो भूतों का परिवर्तन है ना शरीर के अंदर है हम ऊपर ऊपर से भले ही हम रंग लें लेकिन अंदर से हम नहीं रोक पाते हैं या तो कुछ विशेष औषधियों से रोक भी पाए तो रोक पाए तो इन चीजों को वो कुछ समर्थ कर पाता होगा रोक पाता होगा ऐसी कुछ उसकी सामर्थ्य होगी उसने इच्छा की उसी के अनुरूप सारी चीजें होने लग जाती जैसे सामान्य मनुष्यों के अंदर जब वो कोई राजा हो अधिकारी हो उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो जैसा चाहता है वैसा वैसा, वैसा वो सब कर रहे हैं वो तो कितना अच्छा लगता है और हर व्यक्ति कभी कोई कुछ विपरीत कर दे कभी कोई कुछ विपरीत कर दे और विपरीत विपरीत करते रहे उसकी माने नहीं तो कैसी स्थिति बनती है प्रतिकूलता होती है समय लगता है अव्यवस्थाएं होती है तो ऐसे ही ये जो भूत है इनकी अव्यवस्था ऊंच नीच भी हो सकती है लेकिन इसकी सिद्धि ऐसी है कि वो उसके अनुकूल ही चलते रहते हैं। ट्रैफिक अनुकूल चल रहा हो बिल्कुल ठीक नियमों से तो बहुत अच्छा लगता है और उसी में उल्टा सीधा हो रहा हो तो वही चलता हुआ हमारे लिए विपरीत हो जाता है उसके अनुकूल चलता रहता है बोले तो इसमें उसका कुछ प्रयत्न तो होता इच्छा मात्र से तो होना हो नहीं सकता क्योंकि फिर नहीं वो... इच्छा मात्र से होगा उसका सत्य संकल्पता है वो तो इच्छा ही करेगा आपका प्रश्न ये है कि इच्छा मात्र से तो हो नहीं सकता प्रयत्न भी चाहिए प्रयत्न तो होगा दूसरे करेंगे राजकुमार होता है वो इच्छा मात्र करता है मेरे को केसर का दूध चाहिए आदेश उसमें आदेश तो देना ही पड़ेगा नहीं आदेश बस इस सत्य उसने कह दिया इतना ही उसको लाना तो नहीं पड़ा ना उदाहरण को स्थूल रूप से ही देखो अब मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं इधर संकल्प है मैंने कहा मुंह से उसने कहा कि मेरे को ऐसा दूध चाहिए बोले बोलना तो पड़ा आदेश तो देना पड़ा इसको भी प्रयत्न कह रहे उदाहरण जो कहा जा रहा है उसका मतलब ये कि केवल बोला ही तो है इसको तो बोलने की भी देर नहीं है और इसको चीजें उपस्थित हो जाती है जो इच्छा है वो सारी चीजें उपलब्ध है माता पिता उपलब्ध कराते हैं सेवक करा देते हैं राजा उपलब्ध करा देते हैं ऐसे सारी चीज जो इच्छा करें वो सारी चीजें प्रधानमंत्री कहे मेरे को यह खाना है राष्ट्रपति कहे कि मेरे को इस चीज का रस लेना है इतनी बजे लेना है सारी चीजें आ जाती है ना इसको ऐसा कहेंगे अब यूं तो इसने संकल्प किया है मैं भी कह दूंगा कि नहीं संकल्प करना है ना, पुरुषार्थ करना है मैं ये उत्तर देता तो आपको आ जाता संतोष आपने जो कहा ना ये कि, कि कुछ करना तो पड़ा ही नहीं वह कहता नहीं सत्य संकल्प तो करना पड़ा ही प्रयत्न किया ना उतना तो कुछ उसको आप नहीं मान रहे हो ना उतने किए बेको ऐसे ही स्थूल उदाहरण है उसने कहा कहा ही तो है बाकी सब घोटपीट के लाना उबाल के लाना बादाम को घिसना करना ये जो सब लेकर के आया कोई अच्छा दूध बना करके ये तो नहीं करना ऐसे संकल्प तो करना ही पड़ेगा इतना तो इतना भी नहीं करेगा तो क्या है अब ऐसी तो कोई सिद्धि नहीं बताई है कि वो संकल्प भी करे और फिर भी उसको हो जाए ठीक है वो भी हो सकता है परमात्मा की व्यवस्था दूसरे उस तरह से होने लगता ठीक है। विपरीत तो जाएगा जैसे कि आगे जो पंक्ति की क्या तो ये पंक्ति ध्यान देने होगी नच शक्त तो पदार्थ विपरिया विपरीत नहीं करता है विपरीत नहीं करता है। पदार्थ का विपर्यास नहीं करता है उसको समर्थ होते समर्थ मतलब है कि वो वास्तव में कर, कर, कर भी नहीं सकता है बात तो यह है शक्ति तो है उसमें ये अपने इच्छा अनुसार इनका प्रयोग कर सकता है करता है लेकिन वैसे विपर्यास नहीं कर सकता प्रकृति के नियम आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई नियम पे चलने वाला व्यक्ति हो कार्यालय में फाइलें रखी हैं ये रखी हैं बोले वो इसके पास ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है बड़ा अधिकारी है वो चाहे तो उसको गलत चीज को भी अनुमति दे सकता है दे देता है लेकिन वो देगा नहीं उस तरह से आपकी क्योंकि उसका नियम है और उसके अनुसार चल रहा है वो गलत नहीं करेगा सामर्थ्य तो बढ़ गई है लेकिन वो पदार्थ का भी प्रयास नहीं करेगा और उसको आप कहो कि जल को अग्नि बना देगा अग्नि को जल बना देगा उस तरह से वो चीजें तो जो संभव ही नहीं है उनको तो हटा ही दो। जो हो भी सकती है तो गलत नहीं करेगा समर्थ होता हुआ भी पदार्थ विपर्यास तो नहीं करेगा तो एक तो है कि समर्थ होता हुआ पदार्थ विपर्यास नहीं करेगा इतना तो समझ नहीं है अब सम, दूसरा शक्त वाला हटा लीजिए वो पदार्थ विपर्यास नहीं कर सकता ये भी हम इसमें से निकाल सकते विपरयास नहीं कर सकता सृष्टि क्रम के विपरीत नहीं कर सकता है। करेगा तो सृष्टिक्रम के अनुकूल का का, तो की व्यवस्था से अनुकूल हो ही रहा था जिस तरह सफेद होना तो फिर इच्छा करके रोक रहा है तो विपर्यास तो इस तरह होगा नहीं ये विपर्यास नहीं है रोका जा सकता है तो चिकित्सा की जा सकती है ये तो रोग आ गया औषधि मतलब ये तो रोग आया है और उसको हम विपरीत करेंगे तो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत होगा ये तो औषधि लेना ऐसा नहीं चिकित्सा के लिए क्या रखा है उन उदाहरणों पे जाकर के मत अटको अभी उसमें तो आप दस प्रश्न और यूं भी उठा लोगे उदाहरण में जो बात जितनी कही गई है समझाने के लिए बस उतना ही अंश लेना है। और उदाहरणों को लेकर के नए नए प्रश्न खड़े करेंगे वो विषय नहीं है हमारा ठीक है आगे देखिए योग दर्शन के तृतीय पात विभूति पात का इक्यावनवा सूत्र जिसमें साधकों को पतन से बचाने के लिए विशेष रूप से जब सिद्धियां आ जाती हैं, तो पतन से बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए उसकी तरफ ये संकेत है कि स्थानीय के द्वारा निमंत्रण होने पर उपनिमंत्रण होने पर समर्थ व्यक्तियों के द्वारा निमंत्रण होने पर संग और समयाकर्णम एक तो राग राग नहीं करना है उसमें अटक नहीं जाना है संग और संग नहीं किया है तो उस पर गर्व भी नहीं कर लेना है कि देखो मैं इसमें आसक्त नहीं हुआ मैं इसमें लिप्त नहीं हुआ ये भी नहीं करना है क्यों कैसे है कि पुनः अनिष्ट प्रसंगात फिर से अनिष्ट हो जाएगा फिर से गलत स्थिति आ जाएगी मैं अपने स्तर से गिर जाऊंगा इस बात को ध्यान में रख करके और ये प्रक्रिया को अपनाए ये प्रतिपक्ष भावना है जो संग है संग दोष हमने पीछे भी देखा था अपरिग्रह के प्रसंग में अपरिग्रह का पालन क्यों करता है अर्जन रक्षण क्षय संघ और हिंसा दोष दर्शन उसमें एक संघ दोष जो है इससे संग लग जाएगा मतलब तो एक राग लगाव हो जाएगा लगाव पैदा हो सकता है तो ऐसे में बहुत बार साधकों को और योगा प्यासियों को करना ही होता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से सारी सुविधाएं भी दे रहा है फिर भी उसमें संग दोष ना आ जाए इसलिए सब कुछ अनुकूल होते हुए भी मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं लूंगा मैं ये या नहीं चाहिए मेरे को रोकना होता है अपने आप को ये ऊंचे स्तर पे भी कह रहे हैं तो इन्होंने चार प्रकार के योगी बताए थे प्राथम कल्पिक मधु प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनी है और इनके संदर्भ में कि इसमें से भी जब मधुमति भूमि को जो भू छू रहा है यानी तो प्रज्ञा ज्योति है तीसरा वाला उच्च स्तर पे तो उसकी सत्व शुद्धि को देखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा उसका निमंत्रण किया जाता है कि ये तो अद्भुत है बहुत विशेष है तो वो कहते हैं वो लोग योगी को वो यह हास्यताम यह रम्यताम आप यहां पर बैठिए यहां रहिए यहां पर रमण कीजिए यहां पर अपना आनंद लीजिए सुखपूर्वक रहिए सुख सुविधा पूर्वक रहिए ये उनको बोलते हैं और उसी की व्याख्या आगे है कमनियो भोग ये जो भोग सामग्रियां हैं ये बहुत कमनीय है कमनीय मतलब कामना करने योग्य है ऐसी चीज है कि जिसको लोग चाहते हैं इतनी अच्छी चीज है जैसे कि बाजार में कोई खाद्य सामग्री हो कोई वस्तु हो बोले लोग तो मांग मांग के ले जाते हैं तो ये सामान बिकता है आपका ये आपका ये चीज है जो आपने नया उत्पाद बनाया है खाद्य सामग्री बोले लो नहीं लोग मांग मांग करके ले जाते हैं इसके तो पूछ पूछ करके आते हैं ऐसा विशेष है यानी वो कमनीय है लोगों के द्वारा कामना करने योग्य हमें चाहिए विशेष है जिसकी कमी रहती है तो कमनीयो एयम भोग ये जो भोग सामग्री है ये कमनीय है कामना करने योग्य कमनीय एयम कन्या ये कन्या कमनीय है रसायन हम इधम जरा मृत्यु बाधते ये रसायन भी है रसायन कैसा है कि जो जरा और मृत्यु को भी बाधित कर देता है जरा मतलब बुढ़ापा मृत्यु तो रसायन शब्द आयुर्वेद में रसायन बहुत प्रसिद्ध है जैसे चवन भी एक रसायन है सायन ये भी रसायन कहलाते हैं रस्य अयनम रसायनम रसादी धातुओं के मार्ग के लिए जो हितकर होते हैं उनको रसायन बोलते हैं अयन मार्ग को बोलते हैं ना रास्ते को बोलते हैं तो शरीर में हमारी जो धातुएं बनती हैं रस रक्त आदि जो पीछे काय व्यूहन में भी बताई थी इन्होंने उनके बनने में बहुत से मार्गो का प्रयोग होता है नलियों का है रक्तवाहिया है और डे हैं आते हैं आतो से भी शोषण होता है सब आदान प्रदान होता है चीजों का बनना तो इनके बनने में इनका इधर उधर आना जाना ये हमारे शरीर में चलता रहता है आवागमन जैसे कि फैक्ट्रियों के अंदर सामान बनता है तो ट्रांसपोर्टेशन लाना ले जाना कच्चा सामान आ रहा है इधर से उधर जा रहा है उस समय पे जहां पहुंचना पैकिंग होना वहां ठीक ठीक जगह पे जाना यह सब बहुत आवश्यक होता है तो शरीर का का, का में जो निर्माण होगा वो रस रखतादी धातुओं का होगा भोजन से होगा तो इनका निर्माण ठीक ठीक हो जाए और इनके निर्माण के लिए जो रास्ते हैं वो सारे खुले हुए रहे उसको रसायन कहते हैं जैसे आंवले को कहते हैं आंवला रसायन है तो रसायन है तो जो मार्ग हमारे अच्छे खोल देता है रास्ते खुले हुए हैं सब चीजें मलमूत्र भी ठीक निकल रहा है निर्माण भी ठीक हो रहा है कहीं अड़चन नहीं है कोई यूरिया यूरिक एसिड नहीं जमा हो रहे हैं कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो रहा है रास्ते खुले हुए हैं ये अटक जाते हैं तो रोक आ जाते हैं तरह तरह के तो जो इन मार्गों को शुद्ध करता है उसको रसायन कहा गया है आयुर्वेद में तो जहां कहें कि आंवला है आंवले को सबसे बहुत बड़ा रसायन माना गया है इसलिए वाँचे वाँचे वाँचे में भी डलता है और बहुत सारी औषधियों में डलता है त्रिफला अपने आप में रसायन है और बहुत सारी चीजें रसायन है गिलोय है रसायन है तो ये पूरे तंत्र के लिए जो अच्छा करती है तो जो इसको अच्छा करेगा तो जरा और मृत्यु देरी से आएगी अगर इनमें अड़चन होती है इन धातुओं का निर्माण ठीक नहीं हो रहा है मार्गो में रुकावट है तो जरा और मृत्यु शीघ्र आएगी तो ये रसायन है तो रसायनम इदम ये रसायन है जरा और मृत्यु को बाधित करता है दूर करता है बाधित का मतलब इतना ही है वो बाधित करता है मतलब वो आए ही नहीं ठीक है जरा के लिए कह सकते हैं एक सीमा तक लेकिन फिर भी तो आती है बाधित करता है मतलब उसको देर से आने देता है जल्दी नहीं आती है विलंब से आती है वही हाय समद ये जो यान है ये वही हायसे यानी तो आकाश में जाने वाला यान है ये जो वाहन है व्हीकल है ये कैसा है ये आकाश में भी चला जाता है ऐसी कार है कि ऊपर भी उड़ के जा सकती है हेलीकॉप्टर है ऐसे देखो साधन के लिए उपलब्ध है अमी कल्प द्रुप ये जो है जैसे कल्प वृक्ष है, है द्रुम मतलब तो वृक्ष कल्पवृक्ष के लिए कहा जाता है उसके नीचे बैठो तो जो कामना करो वो कबो मिल जाता है तो जैसे देवताओं को उपलब्ध है ऐसी मशीन है जिसमें जाओ और जो चीज चाहिए वो मिल जाए उसके अंदर जो चीज चाहिए मिल जाए जैसे आजकल मशीन में कुछ डालते हैं तो दूध आ जाता है फलों के रस आ जाते हैं और इत्यादि तो कोई ऐसी मशीन हो कि कुछ भी डालो जो चाहिए वो मिल जाए वहां पर ऐसा कल्पत्र इच्छा को पूरी करने वाले पुण्या मंदाकिनी ये मंदाकिनी मतलब नदी वो कैसी है पुण्यप्रद है जो पुण्य को देने वाली है पवित्र करने वाली है शुद्ध करने वाली है अच्छा बनाने वाली है मंदाकिनी गंगा का भी नाम है गंगा का जो प्रारंभ का भाग है उसको मंदाकिनी फिर गंगा फिर गंगा के बाद में अंत में नहीं जहां कलकत्ता बंगाल में पहुंचती है तब हुगली नाम बदल जाता है मंदा की नहीं एक मंदा की नहीं वहां भी बोलते हैं चित्रकूट है इधर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और सतना के बीच में बांदा के पास में चित्रकूट एक धाम है रामायण काल का उसके पास में रामचंद्र जी भी पता नहीं कितने दस ग्यारह साल रहे थे वहां पर लक्ष्मण रहे थे लक्ष्मण पहाड़ी और वो सब बहुत सारा वो पुराना है गुफाएं उफाए बहुत साल तक अज्ञातवास में रहे थे ना वो स्थान है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर ये भी एक वो प्रचलित है तो वहां तो वो चित्रकूट का घाट भी बना हुआ है पत्थर वत्थर लगे तो वहां जो नदी बहती है उसको वो मंदाकिनी बोलते हैं वहां के लोग उसको गंगा भी बोलते हैं ये गंगा नहीं है वो वो पहाड़ों से रिसरिस करके आता है जंगल है वहां पर बहुत चित्रकूट मंदाकिनी जो भी मतलब अच्छी नदी कोई पुण्य मंदाकिनी सिद्धा महर्षया महर्षि लोग कैसे है सिद्ध ऐसे महर्षि हैं बड़े बड़े ऋषि हैं ये भी यहीं पर ही है यानी यह भी तो एक अनुकूलता है ना भौतिक भौकभोक सामग्री ही नहीं ये भी तो बड़ी बात है कि हमारे आसपास में सिद्ध ऋषि लोग रह रहे हैं ये देखो तो गंगा भी बहुत अच्छी है यानी पर्यावरण बहुत अच्छा है पानी बहुत शुद्ध है सीधा चल पी सकते हैं इतना अच्छा पानी है स्नान आदि के लिए ये भी सिद्ध महर्षि लोग भी है वहां वाहन है जैसे आजकल कोई सोच सकता है कहीं भी रहते हैं तो बोले कि कोई यहाँ पर आसपास में विद्वान हो या तो चिकित्सालय हो डॉक्टर हो कोई जरूरत पड़ जाए तो इंजीनियर मिल जाए ये जो हम सब साथ साधनों की सोचते हैं ना ये भी हो दूध वाले भी हैं और जूते चप्पल ठीक करने वाले भी हैं ऐसे ही सब चीजें हम देखते हैं ना कि हाँ यहाँ पर ये रहने लायक चीज है सब चीजें सारी सुविधाए तरह तरह की चीजें लुहार भी है ये भी है तो ऐसे महर्षि लोग भी है यहां पर सिद्ध उत्तम अनुकूला अप्सरसा अप्सरा हैं यहाँ पर उत्तम हैं और अनुकूल रहने वाली है उत्तम होना और अनुकूल होना दोनों अलग अलग, अलग बात है दोनों हैं दोनों होते हैं ऐसी वो महिलाएं भी हैं दिव्य श्रोत्र चक्षुसी और आपके जो नेत्र और श्रोत्र हैं वो कैसे हैं दिव्य है अब ये उसके उस खुद के कह रहे हैं ये तो चीजें बाहर की बता दी कि ये सब सुविधाएं उपलब्ध है उसको कह रहे हैं देखो आपके श्रोत्र और नेत्र कितने दिव्य है आपने दिव्य शक्ति संपन्न है अर्थात आप इन भोगों का भोग भोग सकते हो बहुत अच्छी तरह से आप भी इतने समर्थ हो आपकी भी सामर्थ्य साधन हो सारे और सामर्थ्य नहीं हो तो क्या है तो क्या दिव्य श्रोत चक्षुषी वज्रोपाय शरीर वज्र के समान कठोर है तो आपका इतना बलवान है शरीर बहुत स्वस्थ है आप तो स्वगुण ही सर्वम इदम उपार्जितम आयुष्मता आयुष्मता है मतलब दीर्घायु वाले आपके द्वारा आप आयुष्मान हो जैसे हम बोलते हैं ऐसे आयुषमता आपके आयुष्मान उसको आदर के रूप में बोलते हैं चिरंजीवी बोलते हैं आजकल बहुत चिरंजीवी और आयुषमती जो विवाह के अंदर लिखते हैं ना अधिकतर चिरंजीव लड़के का नाम और आयुषमती लड़की के नाम में पढ़ाई करके लिखा जाता है चिरंजीवी मतलब दीर्घ काल तक जो आयुष्मति मतलब आयु वाली न अधिक आयु वाली यूं तो सबकी आयु होती है फिर भी आयुष्मी कहा जा रहा है मतलब तो विशेष आयु क्या okay, बलवान है ये अब बल तो सभी में होता है कुछ ना कुछ कम यह जाता तो बलवान मतलब तो अधिक बल जिसमें होता है तो आयुष्म लंबी आयु वाली तो हे आयुष्म आयुष्मत के द्वारा आपके द्वारा सर्वम इदम उपार्जितम स्वगुण आपने अपने गुणों के द्वारा इस सब को प्राप्त किया है ये एक और ऊपर से है उपसेचन की तरह से मिठाई के ऊपर वो आजकल अलग अलग चीजें आती है ना तो घेवर भी आएंगे तो उसके ऊपर रबड़ी और ऊपर डाल करके देंगे और वो पेय होती है रस जूस वगैरह तो उसपे और आइसक्रीम और डालेंगे और आइसक्रीम के ऊपर भी वो और वो कुछ और मीठा मीठा सा सुगंधित चीज और उसके ऊपर डाल देंगे और कुछ भी है ऊपर वो सूखे मेवे और आ, क्या बोलते हैं चेरी और वो क्या कहते हैं पिस्ता खास खासतौर से वो हरा हरा सा इलाई वो और ऊपर से डाल देते हैं तो ये एक और ऊपर से टड़का लगा दिया इनको <laughs> क्या बोल रहे है कि ये जो सारी चीजें हैं ना ये आपने अपनी योग्यता से प्राप्त की हैं या आपकी क्षमता है इसलिए ये आपको मिल रही हैं मतलब इसमें कोई उपकार नहीं है कि हम आपको दे रहे हैं आप कहीं दबाव अनुभव करो कि ये हमारा है क्योंकि लेते हुए दबाव भी तो अनुभव होता है दूसरा कह रहा है कि ये सब लियो खूब आओ आप लिओ उनको तो पता है कि ये सेवन करेंगे ये देगा तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान भी करना पड़ेगा भी अभी नहीं तो आगे दूसरे रूप में होगा कुछ ना कुछ तो लेन देन करना ही पड़ता है कीमत तो चुकानी पड़ती है तो इतना विनम्र है इतना श्रद्धान्वित है कि मैं नहीं दे रहा हूं आपको आप ऐसे योग्य हो कि ये आपके लिए है आपने अर्जित किया है इसको हमारी हम कोई कृपा नहीं कर रहे हैं आपने अपने गुणों से ऐसी योग्यता पाई है कि आप इसके अधिकारी बन गए हैं आजकल बोलते हैं कि आप खुद डिजर्व करते हैं इस बात के लिए हम डिजर्व बोलते हैं ना लोग भी कहते हैं नहीं मैं इसके लिए डिजर्व करता हूँ मैं इसकी क्षमता रखता हूँ योग्य हूँ इसके लिए तो आप खुद डिजर्व करते हैं इसके लिए लीजिए सर्वम इधम उपार्जितम आयुष्म आपके द्वारा जो कोई घर गृहस्थी वाले होते हैं वो कोई कहने लगे बोले नहीं जी ये, ये बोले इतनी सुख सुविधाएं नहीं मेरे को नहीं चाहिए कोई साधु संत जाए बोले नहीं जी आप तो योग्य हो आपके लिए तो होना ही चाहिए ये बोले जी नहीं आपको जाना चाहिए हवाई जहाज से जाना चाहिए नहीं नहीं मैं इतना खर्चा नहीं करता और मैं तो अपने साथ नहीं आप योग्य हैं आप जैसे व्यक्ति हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे तो कैसे चलेगा आप योग्य हैं इसके इस रेलवे स्टेशन से आना है तो बोले कार भेज देंगे बोले नहीं मैं ऑटो रिक्शा से आऊँगा नहीं नहीं आपके लिए तो कार जरूरी है आपके लिए तो होनी चाहिए आप ऐसे योग्य हो उसके ऊपर कहकर के डालते अपने जाल में फंसाने के कई तरीके होते हैं लोगों के ये भी वही चल रहा है उसको तो ऐसे जाल में मत फंस जाना यही सावधानी किया जा रहा है ये इस स्तर पे किया जा रहा है अपने छोटे स्तर पे भी ये चीजें होती रहती है तो स्व तो कह रहे अपने गुणों के द्वारा सर्वम इधम उपार्जित आयुष्मे खुद ने इसको उपार्जित किया है प्रतिपद्यताम इदम अक्षयम अजरम अमरम अमर अजर अमर अजरम अमर स्थानम देवानाम प्रियमिति तो प्रतिपद्यता प्राप्त कीजिए इसको उपलब्ध हो इसको होदम अक्षयम जो कि क्षीण नहीं होता है अजर है बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता है अमर है लगातार बना रहता है ऐसा ये स्थान है जो कि देवानाम प्रियमिति देवताओं को भी ये प्रिय है ऐसा हर कोई नहीं आता है बोले यहां पर विदेशी आते हैं खाने के लिए इस होटल के अंदर विशेष हो जाता है ना बोले तो ऐसे वैसे नहीं आते हैं यहाँ विदेशी ठहरते हैं इस आश्रम में विदेशी रहते हैं आपको अवसर दे दिया है ये विशेष हो गया कुछ देवताओं को प्रिय है ये ऐसी जगह पे वहां दिल्ली के अंदर वो कहते हैं पराठे वाली गली उन्होंने चित्र लगा रखे हैं यहाँ पर वो प्रधानमंत्री आए थे ये आए थे दिल्ली में एक चांदनी चौक में पराठे वाली गली है कभी जाओ तो देखना वहां पर उनके भाई बंदों ने कई पराठे वाली गलिया है आपने से खाई कभी वहां पर किसी ने गए हैं वहां चित्र लगा रखे हैं जो हमारी इसके अंदर पता नहीं जवाहरलाल नेहरू आए थे इस दुकान पे उन्होंने खाना खाया था उसने खाया था उस समय बहुत प्रसिद्ध थी पराठे वाली गली चांदनी चौक के अंदर आज भी वो वहां विशेष पराठे बनते हैं तो ये वो लोग आए हुए हैं यहां पर ऐसा ये देवताओं को प्रिय है ये सारे वो वो जैसे बाजार में भी चीज बोलते हैं बोले एक्सपोर्ट क्वालिटी है बोले सामान्य नहीं है भारतीयों के लिए नहीं है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है मतलब ये विदेश में तो हर कोई चीज नहीं जाती बोले ये अमरूद है ये ये फल है ये बोले एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है यहां बिक रहा है ये आप मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है विदेशी लोग जो देव लोग होते हैं जो विशेष ही अच्छा ही अच्छा लेते हैं <laughs> उसमें न कीटाणु होने चाहिए न ये पेस्टिसाइड होना चाहिए न ये मिलावट होनी चाहिए जो इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं उनको भी ये अच्छी लगती है ऐसी चीज आपके लिए तो देवताओं के लिए ये प्रिय है आइए सेवन कीजिए आगे तो कह रहे हैं ये तो उसने बोला स्थानीय व्यक्ति ने अभी को कह एवं अभिधीय ये माना ऐसा कहा जाता हुआ मतलब उसके लिए जब ये चीज कही जा रही है ऐसे सारे आकर्षण प्रस्तुत किए जा रहे हैं तब वो क्या सोचेगा तो बोले संग दोषान भावयेत संग दोष की भावना करें इस संग आ जाएगा ये इतनी सारी चीजें हैं आवश्यकता से भी अधिक है मेरा काम तो वैसे ही चल रहा है इन सब के बीच में संगदोष आ जाएगा संगदोष वही अर्जन रक्षण क्षय संघ यानी राग आ जाएगा लिप्तता आ जाएगी इसके अंदर संघ दोष की भावना करें और कैसे करेगा प्रतिपक्ष भावना करना है कि घोरेशु संसारेशु पच्चे माने ना मया बोले मेरे द्वारा जो कि मैं संसार में पक रहा था घोर अंगार में अंगारेशु घोरेशु संसार संसार रूपी ये अंगारे हैं घोर अंगारे हैं जैसे कि भट्टी में किसी को डाल देना गरम गरम भट्टी में जैसे कोयले की भट्टी हो या तो तंदूर हो एक तंदूर केस भी हुआ था अभी कुछ समय पहले हत्याकांड हुआ था उसमें तंदूर जो तंदूर की रोटी बनती है ना जिसमें उसके अंदर मार, डाल करके और वो मार दिया था और आज भी ये सुबह बोल रहे थे वो ईटों वाले भट्टे के अंदर सीधा ही अंदर वो अंगारे होते हैं तो वो योगी क्या सोच रहा है कि संसार रूपी अंगारों में अब अंगारे तो तड़पाएंगे जलाएंगे पीड़ा देंगे हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये अंगारे हमें तो संसार अच्छा लग रहा है, योगी क्या देख रहा है? इस संसार संसार कि हमें कोई डाल दे भुनते समय कैसा लगेगा गर्म पानी में डाल दे खोलते तेल में हमें डाल दे तो पकते में कैसा लगेगा लेकिन संसार के घोर अंगारों में जो मैं पक रहा था इतना परेशान था यानी इतना दुखी था दुखों से ऐसे मेरे द्वारा जनन मरण अंधकारे जन्म और मरण रूपी अंधकार में मैं चल रहा था जन्म को भी अंधकार में डाल रखा है क्योंकि वो दुख रूप है जनन मरण रूपी इस घोर अंधकार में मैं था विपरिवर्तन माने ना इसमें मैं बार बार विपरिवर्तन हो रहा था ऐसे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे और जो कपड़े धोने की मशीन आती है ना आजकल वॉशिंग मशीन वो यूं भी घूमता रहता है और आजकल वो सामने से दिखने वाले भी आते हैं उसमें देखो वो ये कभी यूं घुमाएंगे कभी यूं घुमाएंगे विपरिवर्तमान होता रहता है रोटेट होता रहता है आज रोटेशन जो बोलते हैं ना रोटेट विपरिवर्तमान विशेष रूप से परिवर्तन होता रहता है एक जैसा ही नहीं घूमता रहता है वो एक जैसा घूमता रहे तो फिर वो उतने कपड़े अच्छे नहीं धुलते विशेष रूप से परिवर्तन है कभी इधर से आएगा कभी इधर से पानी आएगा कभी नीचे से ऊपर जाएगा कभी ऊपर से नीचे खूब अच्छी तरह से विपरिवर्तमान है तो ऐसे यानी आलोडन विलोडन जन्म मरण कभी इस जन्म में कभी उस जन्म में कभी ये तो जन्म मरण के विपरिवर्तमान से जन्म मरणकार विपरिवर्तमान है ना कथनचित आसाधिता जैसे तैसे कैसे मैंने इसको प्राप्त किया है, इस मार्ग को यानी जैसे तैसे जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा हो जाए ना कहीं से कुछ इतनी कोई आश नहीं और फिर उस घोर में कोई आशा की किरण नजर आ जाए और उसको पकड़ के वो दुख से बाहर निकल जाए ऐसे तो कथनचित आसाधिता जैसे तैसे मैंने इसको प्राप्त किया है किसको क्लेश तिमिर विनाशी क्लेश रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले योग विनाशी योग प्रदीपा योग रूपी जो दीपक है इसको मैंने जैसे तैसे, तैसे प्राप्त किया है ऐसे ही नहीं मिल गया ये कितने जन्म मरण चलते चलते कितने मनुष्य जन्म मिले और अब मेरे को योग प्र, जैसा प्रदीप मिला है जैसे तैसे तो मिला है अब इसको छोड़ दू मैं उधर घोर अंग में दुखी था और इसके कारण मैं थोड़ा बचा था अपने आप को दुखों से थोड़ा बचा रहा था अब इसको छोड़ दूं मैं अगर मैं इधर संग दोष करूंगा तो ये भी चला जाएगा जो मेरा सहारा मिला था इतने कष्ट के बाद ये भी चला जाएगा प्रतिपक्ष भावना कर रहा है ये क्लेश तिरे विनाशी योग प्रदीप आगे तस्ते तृष्णा योन यषय वाय व प्रतिपक्ष तस् मतलब इस योग प्रदीप के तो प्रदीप तो मतलब दीपक है छोटा सा बड़ा कोमल होता है उस योग प्रदीप के ये जो विषय वायवा है विषय रूपी जो हवाएं त्रिष्णा यौन है जो तृष्णा का कारण है मतलब लालसा का जो कारण है ये विषयों वाली जो हवाएं हैं बह रही है ना ये ये इसके प्रतिपक्ष है विपरीत है ये हवा का झोंका आएगा और दीपक बुझ जाएगा ऐसे तृष्णा के तृष्णा के हैं यह जो इन्होंने विषय वाया, वाया है हम भी लोक में बोलते हैं ना और इसको बाहर की हवा लग गई है क्या मतलब है बाहर की हवा लग गई है एक तो वो होता है कि भाई सर्दी जुखाम है भाई बाहर की हवा लग गई है और वो बुखार हो जाता है उसको <laughs> वो अलग बात है खुली हवा एक और अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो इसको बच्चे को बा... <laughs> बाहर की हवा लग गई है उसको अपने अपने दोस्तों का और के गलत संगति का प्रभाव आ गया है घर में रहता था माता पिता की संरक्षा में था बाहर जाने लगा स्कूल कॉलेज जाने लगा हॉस्टल में रहता है बाहर रहता है इधर उधर घूमता है न जाने किन किन लोगों से बोले तो उसको बाहर की हवा लग गई एक ऊपरी हवा होती है वो अलग होती है <laughs> <laughs> यह यह हैं पर बोलते है ऊपर की जो भूत प्रेत होते है ना उसको कहते हैं कि इसको ऊपर ऊपर <laughs> की हवा लग गई है तो खैर मैं उस रूप में बोल रहा हूं आपको कि विषयों के संपर्क में आना वो भी वैसा का, का वैसा यहां पर लिखा हुआ है तो क्या कहते हैं कि तस् तृष्णा योन यषय वाय विषय रूपी जो ये वायु है और ये इसके प्रतिपक्ष हैं अत्य विरोधी हैं योग के ऐसे ये हैं प्रतिपक्ष आगे सखलो खल अहम लोक कथम अनग तृष्णा वंचित तुन प्रदीप इंधनी क्या तो वही मैं सख वह में ऐसा मैं जिसको कि ऐसा योग प्रदीप मिला है और ये सब इसके बाधक चीजें हैं लोक है जिसने आलोक को प्राप्त कर लिया है क्योंकि ये ऊपर की स्थिति में पहुंच गया है मधुमती भूमि में वो सोच रहा है या जितना भी जिसने प्राप्त किया है उतना मैं ये जो मैंने प्राप्त किया है लब्धालोक है मैं कैसे कथम अनया विषय मृग तृष्णया विषय विशे, विषयों की मृग तृष्णा में जैसे पानी की मृग तृष्णा होती है ऐसे विषयों की जो ये मृग तृष्णा है कि उसको पाता है कि चलो यहाँ इस विषय में सुख मिल जाएगा फिर वहां नहीं मिलता है भोग लेता है फिर और ये देखो वो वहां दिखाई दे रहा है सुख फिर वहां जाता है कि वहां ऐसे भोग लूंगा ऐसे खा लूंगा ऐसे पी लूंगा ये जो मृग तृष्णा है यानी मिलना नहीं है पानी वो सुख मिलना नहीं है जैसा वो चाहता है लेकिन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है तो चेत्य विषय मृग तृष्णा वंचित है विषय मृग तृष्णा के द्वारा मैं वंचित हो रहा हूँ ठगा जा रहा हूँ जो मैं जो जल की मृग तृष्णा में जाता है वो ठगाई तो जाता है एक तरह से जाता है वो मिलता नहीं है फिर जाता है फिर वहां मिलता नहीं है तो मैं ये कैसे मैं जो मैंने लब्धलोक वाला हूं इस विषय मृग तृष्णा से वंचित पहले जो मैं ठगा जाता रहा हूं योगी अपने पिछले जीवन को देख रहा है कि मैं इन विषय वासनाओं से ठगा जा रहा था पहले मृग तृष्णा के रूप में ठगा जा रहा था ऐसा जो मैं ठगा जा रहा था वह तस्से ही वह पुनः प्रदीप फिर मैं उसी प्रदीप संसाराग्नि में अपने को आत्मानम ईंधनी कुरिया में अपने को फिर ईंधन बना दो उसी में यानी ये जो संसाराग्नि है संसार की जो अग्नि है संसार के जो विषय भोग है उसमें कैसे हैं जैसे कि अपने को ईंधन बना देना ईंधन मतलब तो लकड़ी आदि जो कोई चीज है कोई भट्टी जल रही है और उसमें कोई ईंधन लग रहा है तो क्या हो रहा है उसका वह जल के समाप्त हो रहा है वो? खुद अपने आप नष्ट हो रहा है ना जो ईंधन बन रहा है वहां पर वो अपने आप में नष्ट हो रहा है इस अर्थ में लेना इसको उदाहरण को कि ये जो संसार के विषयों में मैं जा रहा हूं जा रहा था इसमें हो क्या रहा था कि मैं ईंधन बन रहा था सोच तो रहा था मैं भोगूंगा लेकिन मैं भो मैंने भोगा नहीं मैं तो खुद ईंधन बन गया मैं खुद जल गया मैं खुद राख हो गया मैं खुद जीर्ण हो गया जैसा भरतविहरी भी बोलते हैं भोगा न भुगता व्यम एवं हम सोच रहे थे भोगों को भोगेंगे मैं नहीं भोग भोगो नहीं भोगे मैं खुद भुग गया मैं सोच रहा था कि इस अग्नि और प्रकाश लूंगा कुछ उन्नति करूंगा तो मैं तो खुद ही जल गया यहां पर जैसे कि ईंधन जल जाता है तो इस संसार में सं, पुनः प्रदीप्त संसाराग्नि इस संसार रूपी अग्नि का ये, ये प्रदीप्त अग्नि है खूब अग्नि है इसमें अपनान आत्मान ईंधनी कुरिया अपने को ईंधन कैसे बना सकता हूँ यहां पर मैं अपने आप को जलती भट्टी में कैसे झोंक सकता हूं लोक में यह भी प्रचलन में आता है अपने आप को जलती भट्टी में झोंक देना जलती भट्टी के अंदर क्या झोंका जाता है घास पास झोंके जाते हैं जैसे इसके नार, इसके गन्ने के पत्ते और वो एकदम झोंकते हैं और बुरादा लकड़ी का जो है वो एकदम झोंकते हैं अपने आप को तो नहीं झोंका जाता विशेष अर्थों में अच्छे अर्थों में भी कहा जाता है इसने तो अपने आप को देश के लिए झोंक दिया इसने अपने आप को इस कार्य के लिए झोंक दिया उस भट्टी में अपने को ईंधन बनाया खुद जल रहा है वहां भी अर्थ वही होता है अपने आप को नष्ट करके अपनी हानि हटा करके भी हानि सह करके भी दूसरों के लिए कर रहा है इसको अपने आप को झोंकने को कहते हैं पर ये निंदित अर्थ के अंदर कहा जा रहा है कि ऐसे ही मैं अपने आप को इसमें झोंक दूंगा इस भट्टी के अंदर ऐसा मैं नहीं कर सकता ये प्रतिपक्ष भावना ही आगे फिर वो कह रहा है दूसरों के लिए क्या स्वस्ती वह स्वप्नोपमेभ्य कृपण जन विषयभ्य बोले सस्ती हुआ आप ही का कल्याण हो अब एक शिष्टाचार है अब दूसरे ने इतना सब कुछ दिया सब कुछ प्रस्तुत कर दिया इतना अच्छा और उसको हम नकार दें तो कैसा अच्छा कैसा लगेगा बुरा लगेगा ना उसको कई जने इसीलिए ले लेते भाई ये तो शिष्टाचार नहीं होगा वो इतना कह रहे हैं और ये कर रहे हैं इसीलिए तो लोग बाग दिन में कई कई बार चाय भी पीते रहते पता है कि उनको हानि कर रही है एसिडिटी हो रही है अम्लता हो रही है फिर भी बोले नहीं कैसे मना करूं चाहे तो मना तो की नहीं जा सकती व्यवहार रखना है रिश्तेदार है अब ग्राहक है आ रहा है तो चाय पिलानी है तो पीनी पड़ती है धंधे के लिए इत्यादि इत्यादि हम करते हैं ऐसा तो ऐसे में फिर व्यक्ति सोचने लग जाता है कि भाई इतनी आदर श्रद्धा है इतना सब कुछ दे रहा है कोई स्वार्थ भी नहीं है अब नहीं करूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा इसको बहुत बुरा लगेगा तो शुरुआत की बात लेना अभी मैं हालांकि दूसरा भाग पक्ष भी है इसका तो स्वस्ती व बोले ये आपका कल्याण हो आप ही के लिए ये चीजें आपकी आपको ही मुबारक हो कई बार कहते हैं दूसरा बहुत अच्छी चीज लाता है कि बोले ये आपके लिए है आपके लिए अपने पास ये रखो आप ही को मुबारक हो ये आपकी चीज <laughs> मेरे को नहीं चाहिए वो अपनी आफत काटने के लिए आता है वो मुबारक हो जैसे कठोपनिषद में नची के कठोपनिषद की कथा भी तो होती रहती है ना बोले मैं आपको इतनी उगा दूंगा लीजिए बहुत है ये गाय आप ही को मुबारक हो ये दाना आप ही को मुबारक हो अब ऐसी गाय दे रहे हैं जो दूध जिनका हो नहीं रहा है बूढ़ी है अब कुछ के बोलते तो अपना बोझ उतार रहा है कि भाई इनकी सेवा करनी पड़ेगी तो चलो दान भी हो जाए तो ऐसे में क्या कहते हैं फिर ये चीजें आप ही के लिए कल्याणकारी हो आप ही रखिए खूब अच्छी है आप प्रशंसा कर रहे हो कि ऐसी है ऐसी भले ये आप ही को मुबारक हो आप ही खूब इसको लीजिए कह रहे कि स्वस्थि वह आपका ही कल्याण हो आप रखिए आप कह रहे हैं ये इतने कल्याणकारी हैं रखिए आप लाभ उठाइए इनका पर साथ में एक कटु बात भी कह रहे स्वप्नोपमे ऐसी चीजें जो स्वप्न के समान हैं अब स्वप्न के समान में प्रशंसा निंदा दोनों ले सकते हैं स्वप्न में हम वो चीजें देख लेते हैं जो की हम सामान्यतया नहीं देख पाते हमारे लिए अनुपलब्ध होती है तो जो अनुपलब्ध चीज भी उपलब्ध हो जाती है उसको कह देते हैं कि भाई ये तो स्वप्नोपम ये तो स्वप्निल संसार है ये तो जैसे स्वप्न जैसे ड्रीम की तरह से हो गया स्वप्न की तरह से ऐसे ऐसे बच्चों के खेल खिलौना के और ऐसी रचना कर देते हैं कि जैसे कि वो स्वप्न वाले हों तो स्वप्नों में स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते या सपनों में जिनकी कल्पना कर सकते हैं ऐसी ऐसी चीजें आपने बताई है आपको कल्याणकारों को लेकिन साथ में क्या कहा कृपण जन प्रार्थनीय ये किन लोगों के द्वारा प्रार्थना चाहने योग्य है ये जो कृपण है नहीं कृपण उपनिषद में भी आया था वेदारण्य के अंदर तो इसमें कृपण जन का मतलब होगा कि जो जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है जो समझते नहीं है उन आप कृपण जनों के लिए कृपण कंजूस को भी, भी बोलते हैं कंजूस क्या होता है वो थोड़े से में संतुष्ट हो जाता है कम खर्चे में भी संतुष्ट हो जाता है कृपण उसी को तो बोलते हैं कम खाने पर रोटी को ऐसे चुपड़ने से और जूते ना पहनने से ऐसे जो अपने को संतुष्ट हो जाते हैं ना कम खर्च करके थोड़े से में संतुष्ट होने वाले होते हैं उसको कृपण बोलते हैं लोक में तो गलत अर्थ है वो बचाता है तो जो संसार के सुखों में सुखी हो गए तृप्त तो हो गए वो कृपण ही तो है इस थोड़े से में ही संतुष्ट हो गए और यही चल रहे हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए तो मैं तो कृपण नहीं हूं ये जो ये विषय वगैरह किसको प्रस्तुत होंगे अच्छे लगेंगे जो कृपण जन है उनके द्वारा जो प्रार्थनीय है ऐसे विषयों से आपका ही कल्याण हो इतम निश्चित मत ही समाधि भावित ऐसा करके निश्चित मती वाला अदृण मित्री वाला होके अपनी समाधि की भावना कर ले समाधि को बचा के रख ले आ, क्या कहते हैं उसको एक मुहावरा है लौट के बुद्धू घर को आए उससे पहले का क्या है जान बची लाखों पाए जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए वो एक अलग अर्थ में ये सब चीजें जो सपनोपम है बची जान बची लाखों पाए जान बच गई लाखों पर गए हमारी समाधि रह गई ये बहुत है कर, बड़ी कृपा करो आप हमारे पे हमारी समाधि को रहने दो ये प्रतिपक्ष भाव में अगली बात आगे देखेंगे संग दोष के लिए इन्होंने बताया आगे के लिए देखें प्रणव तारी Oh Oh Sabhi ko sadana mil gaya tha okay